तलवकार साखिया के न इसमें हम लोग द्वादश मंत्र का विचार कर रहे थे प्रतिबोध विदित मतम अमृत हि बिंदते आत्मना बिंदते वीर विद्य बिंदते अमृतम आत्म विद्या प्राप्ति के द्वारा आत्मनिष्ठ होकर के मृत्यु को अभिभाव करने का मृत्यु का अतिक्रमण करने का सामर्थ्य आता है इसको को शब्द से कहा गया ये भाष्य हम लोग पूरा देख लिए थे उसका देख सकते हैं चौथर पृष्ठा में भाष्य अंतिम शब्द है आत्मविद्यातम तु वीरियम आत्मविद्या से ही वीर प्राप्त होता है वीरियम आत्मना एवं बिंदते आत्मविद्या वीर आत्मना एवं बिंदते न अन्य न अन्य से नहीं अर्थात आत्म विषयक विद्या आत्मविद्या उसी से ही मृत्यु अभिभव सामर्थ्य प्राप्त होता है अन्य साधन आत्मविद्या वीर से आत्मविद्या आत्म से प्राप्त होता है जो वीर उसके लिए अन्य साधन नहीं ये टीका में भाष्य में कहा था ये धन सहाय मंत्र औषध तपो ये सब साधन नहीं है मृत्यु को अतिक्रमण करने के लिए टीका में हम लोग देखेंगे चौथर पृष्ठ में अंतिम पंक्ति था विद्याकृतम मुक्तत्वे दाध्यं। मुक्तत्वे विद्या विद्याकृतम वीरियम उत्तम ऐसे यहां वाक्य का अन्वे सात नंबर टिप्पणी में कहा गया मुक्ति में दृढ़ता यही विद्याकृतम कृतम वीरियम मुक्ति में दृढ़ता अर्थात ये शरीर इत्यादि जो सब मरण धर्म वाले हैं उससे हम भिन्न है मरण स्पर्श नहीं करेगा इस प्रकार की ये मुक्ति में दृढ़ता ये वीरिया से विद्या से ही प्राप्त होता है इसको कहा गया तच्छ तो स्वाभाविक एवं मुक्तत्व मुक्तत्व अर्थात आत्मा मुक्त है ये इसका स्वाभाविक धर्म है अर्थात किसी अन्य उपाय से आत्मा मुक्त हो जाएगा ये नहीं है अविद्या से बंधन केवल अनुभव करता है स्वाभाविकता ही मुक्त है इसको छ नंबर टिप्पणी देखिये तस् स्वरूपम आह तेत्यादीना ना छुट गया तेत्यादीना आगे विराम हो जाएगा तस् स्वरूप मर्थात जो मुक्ति में दृढ़ता इसका स्वरूप कहते हैं त्यादि न आगे टिप्पणी में तच विद्या वीरिय शब्द से जो कहा गया स्वाभाविकम एव इत्याद्या में आगे शब्द है उसके साथ ये स्वाभाविकम आत्मक ये जो मुक्तत्व स्थिति इसका अन्वय कर लेना है टीका देखने से थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा तच्च आत्मा मुक्त है इसका स्वाभाविक धर्म है अर्थात कुछ करने से मुक्त हो जाएंगे ये बात नहीं है हम बंधन का अनुभव करते हैं ये बंधन का निराकरण हो जाएगा मुक्त तो हम है अर्थात इसका स्वाभाविक स्थिति है वास्तव सर्व शरीरादि असंसर्गित नभोवत निरवयत्वादेव तो मुक्त ये वास्तव क्यों है सर्व शरीरादि आदि असंसर्गित शरीर इत्यादि के साथ इसका संबंध कभी है ही नहीं नहीं है तो स्वाभाविक रूप से मुक्त है नभोवत निरवयत्वादेव आकाश जैसा निरवय होने से किसी के साथ संबंध नहीं होगा ये नयायिक लोग कहते हैं आकाश एक द्रव्य है और आकाश का संयोग सभी पदार्थों के साथ हो जाएगा क्योंकि आकाश विभू है और विभू का लक्षण कहते हैं कि सर्व मूर्त द्रव्य संयोगित्व वो लोग ऐसा मानते हैं जो निरवयव है विभू है वो भी दूसरों के साथ संबंध हो जाएगा लेकिन तो वेदांति लोग इसको सब निराकरण करते हैं जो निरवय है वो संयोग कैसे होगा होगा नहीं कमजोर शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ सब तादात कर जाता है ये शरीर का संयोग होगा दूसरों के साथ हो जाएगा मनोबुद्धि का भी हो जाता है ये जो तो है इसका कभी किसी के साथ संबंध हो ही नहीं सकता जितना जितना ये भाव दृढ़ होगा हम ये सब अर्थात संबंध इत्यादि से इसलिए कर सन्यास हो गया सारे संबंध गया महर्षि तो कहेंगे तीन साल तक अपना राज्य में भी नहीं जाना इस प्रकार के कहेंगे ये सब संबंध से अर्थात जो संस्कार पड़ा हुआ है ये सब संबंध का धीरे धीरे ये सब से ऊपर उठना हम वास्तविक असंबंधी है किसी के साथ संसर्ग नहीं है ये अनुभव आने के लिए हमको उसी प्रकार के अभ्यास का भी आवश्यक होगा ततश्च नित्य मुक्त एवं अहम इति अवस्टम्भ हो विद्या कृतम बलम नित्य मुक्त में हूँ ततच तत क्यूंकि असंसर्गी है निरवय है इसका अवयव ही नहीं है जिसका अवयव होता है उसी का संबंध हो सकता है जिसका अवयव ही नहीं है संयोग समवाय इत्यादि नहीं होगा इसलिए ततच नित्य मुक्त एवं नित्य मुक्त हूँ अवस्टम्भ अवस्टम्भ विद्या कृतम ये अवस्टम्भ अर्थात इस प्रकार के निश्चय अवस्टम्भ सात नंबर टिप्पणी दे दिए अवस्टम्भ निगाढ़ प्रत्यय निगाढ़ अर्थात दृढ़ प्रत्यय इस प्रकार की अच्छा आगे टीका में अवस्तम्भ हो विद्या कृतम बलम इस प्रकार की दृढ़ हो जाना यही विद्या से बल प्राप्त तो हुआ अर्थात मुक्ति में दृढ़ मैं मुक्त ही हूं असंसर्गी हूँ इस प्रकार की निश्चय होना इसके साथ ये विचार ये पूरा हो गया अर्थात आत्मविद्या का विचार अभी पूरा हुआ चौतर हौतर में एवं विद्याकृतमीरियम उत्तम ना दृढ़ी भाव एव एव होने एव होना चाहिए हाँ मतलब अवधारण अर्थ में दृढ़ी भाव एवं दृढ़ एव आगे यहां तक अर्थात विचार तो, तो पूरा हो गया आगे उसका फल कथन करते है और फल कथन दोनों पार्शो में करेंगे कर लेगा तो लाभ है नहीं करेगा तो हानि है ये दोनों उपाय से कहेंगे आगे टीका में कहते हैं उत्तर वाक्य से अपेक्षित उत्तर वाक्य से उत्तर मंत्रस्य। आगे जो मंत्र आता है उसमें जो अपेक्षित अर्थ अर्थात जो कहना चाहते हैं, जो इसके द्वारा सूचना देना चाहते है उसको अभी कहते हैं भाष्यकाल कष्ट खलु सुर नरतिषु संसार दुःख दुख प्राणी प्राणीसु जन्म जरा मरण रोगातिरज्ञा अतः जलु खलु अर्थात अवधारण अर्थ में निश्चय सत्य है क्या कहते कद सुर नरति सूर यह सब बनाना नाना ही प्राप्त होता है कभी देवता हो जाता है कहते हैं देवताओं को भी महान कष्ट है ऐसा नहीं कि देवता हो गया तो बहुत आराम है कहते कष्ट अर्थात आराम तो है राजा को भी कहते हैं प्रजा को कष्ट है राजा को भी कष्ट है राजा को क्या कष्ट है कहते हैं अपना बचाना है राज्य बचाना है साम्राज्य बचाना है गद्दी बचाना है वो सब राजा को भी कष्ट है सुर नर तीरिय प्रेता तो सभी को नर तिरक तिरयक पशु पक्षी इत्यादि प्रेत प्रेत अर्थात मरने के बाद जो अन्य शरीर प्राप्त करते हैं वो सब में भी अर्थात पुनः मनुष्य इत्यादि कोई शरीर नहीं हो पाया किंतु जो प्रेत योनि कहते हैं वायव्य शरीर इत्यादि होगा तो वो सब में भी संसार दुख बहुलेशु बहुप्री है संसार दुख बहुलम ये सुनिशु संसार दुख बहुल है उसमें प्राणी निकाय निकाय शरीर प्राणी निकाय ठीक प्राणी अंतर्गत सूर आदि सजातीक प्रेत ये सब प्राणी समूह है उनमें जन्म जरा मरण रोग आदि सम्राप्तिर अज्ञात ये सब उनको दुख होता है जन्म जरा जरा वार्धक्य मरण रोग ये सबसे कष्टा तो प्राप्त कष्ट प्राप्त होता है रोगादि संप्राप्ति ही, यही कष्टा जो बाकी आरम्भ किया गया था कष्टा ये होगा मरण रोगादि जरा मरण रोगादि संप्राप्ति ये निश्चित रूप से ये कष्टा है ये संप्राप्ति क्यों होती है कहते हैं अज्ञानात अज्ञानात एक नंबर टिप्पणी दिए अज्ञान एक नंबर टिप्पणी में एक संख्या दिखता है नए में दिखता है अच्छा ये पुराना पुस्तक में थोड़ा था अज्ञानत छुट्टिया अज्ञान अवैधिन महति बिना श्रुतेर इतिभा अच्छा आगे मंत्र आ रहा है अज्ञान से ही उनके ऐसे स्थिति होती है ये जो महती कष्ट मतलब ये जो महत कष्टम वो लोग जो प्राप्त करते है अज्ञान से है तो इसलिए क्या करना है आगे मंत्र उसके लिए कहते हैं यह चेद तथा अथ न अस्ेद अवेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूत विचित्र भूते धीरा प्रत्याश् लोका दमृता बवंती चेद अवेदित अथ सत्यम अस्त इसका जैसा है ऐसे ही हो जाएगा यह चेद यह अर्थात अस्मिन लोके लोक का अर्थ शरीर लोक्य भूज्यते कर्म फलानी अस्मिन लोक शरीर और कह देते है भूलोक भूव लोक कहते हैं वो भी कर्म फल भोग का स्थान है शरीर पहले हो फिर आगे और बाहर का आवश्यक है तो लोक शब्द से प्रथम शरीर को कहा जाता है यह चेद अवेदित अर्थात इसी शरीर में रहता हुआ अगर अवेदित अगर जान लिया किसको जान लिया कहते हैं उसको पहले कहा गया स्रोत्र से स्रोत्र विदित अविदित से भिन्न जो आत्म तत्व का निरूपण हुआ वही आप वास्तव हो इस प्रकार की जो जान लेता है यह चेत अवेदित अर्थ सत्यम सत्यम अर्थात उसका विद्यमानता माना गया सत्यम अन्यत्र व्यवहार होता है कि तो कोई विद्यमान है मतलब अभी जीवित तो है किंतु पुरुषार्थ के लिए उद्यम नहीं कर रहा है अर्थात तो उसको शास्त्र में कहते हैं ये है ये, ये प्रश्नोत्तरी में भगवान भाष्यकार कहते हैं जीवन मृत कस्तु निरुद्यमो यह तो म, म, जीवित होकर के अगर उद्यम नहीं करता उसको मृत ही कहा जाता है और जो उद्यम करता है अर्थात पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए उद्यम करता है उसका कहा जाता तो है वही जीवित है उसी को सत्यम शब्द से कहा जाता है अर्थात उसका विद्यमानता अर्थवत्त है फल वाला है अगर यहाँ इसी जीवन में अगर उस आत्म तत्व तो का स्वरूप को जान लिया अर्थ सत्यम अस्थि अर्थात उसका जीवन सार्थक हुआ सत्यम अस्थि अर्थात उसका ये जीवन प्राप्ति ये सार्थक हुआ सत्यम अस्थि न चेद अवेदित अगर यहाँ वो प्राप्त नहीं कर पाया कहते हैं महति विनष्टि महान हानि है महति विनष्टि क्या कहते हैं जन्म मरण चक्र फिर चलता रहेगा पुनः संचित कर्म जैसा है उसी प्रकार के आगे योनि प्राप्त हो जाएगा ये संचित कर्म ये कितना है किसी को कोई पता नहीं है और तत्वबोध में भगवान भाष्यकार कहते हैं संचित कर्म का लक्षण कहते हैं अनंत कोटि जन्म नाम बीज इतने दे सकता है अनंत अनंतोटी तो कहते हैं कि महती विनष्टी अर्थात तो आगे फिर क्या होगा उसका कोई निश्चय नहीं है तो क्या करना है कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा अस्मान लोकाद प्रेत्य अमृता भवंती भूतेषु भूतेषु सभी भूत में विचित्य विज्ञा किसको आत्मा तो सभी भूत में वही एक आत्म तत्व है ये बाकी सब शरीर इत्यादि जिसके द्वारा भेद सिद्ध होता है वो सब कल्पित है अभिभक्तम विभक्तेशु तम विधि सात्विकम कहा गया सात्विकता बढ़ने से ये धीरे धीरे अनुभव होगा सभी भूत में वही मैं हूँ विचित्य विचित्य विज्ञा चित्य निश्चय करके धीरा धीरा विवेकी धीय राति धीरा धी बुद्धि बुद्धि को नियंत्रण करता है बुद्धि को नियंत्रण तो सभी कर लेते हैं किंतु बुद्धि को विवेक के द्वारा जो नियंत्रण करता है उसी को धीर शब्द से कहा जाता अर्थात विवेक युक्त बुद्धि वाला धीरा प्रेत्य अस्मात् अमृता भवंती अस्मात् प्रत्य अभी लोक शब्द से हम लोग किसको विचार कर रहे थे शरीर ये शरीर से प्रेत्य प्रेत्य अर्थात प्रकर्षण इित्य इित्य यहाँ इन गातु से तो आपको लप हुआ है अर्थात इित्य तो अर्थात शरीर से जाकर के ये प्रय क्यों प्र क्यों दे दिया प्रकर्षण इित्य अर्थात ऐसा गया फिर पुनः उसमें और नहीं आया तो ये शरीर के मतलब त्याग करके त्याग करके अर्थात तो जब निश्चय हो गया भूतेशु भूतेशु जब विचित्य निश्चय हो गया अब तो शरीर को लेकर के गंगा जी में डाल देना इस प्रकार की नहीं शरीर से अपना ता, तादात में छूट गया तो इसको कहते हैं प्रेत्य अर्थात तो जब चरम ब्रह्माकार विति जिसके बाद और शरीर के साथ अर्थात तो बुद्धि और कभी नहीं कहेगा कि मैं देह हूँ इस प्रकार की जब नहीं होगा उसको प्रत्यय कह दिया गया और कहीं प्रैत्य का अर्थ अगर कहेंगे विदेह मुक्ति वो भी ठीक है जो लोग जीवन मुक्ति को मानते नहीं वो लोग कहेंगे विदेह मुक्ति किंतु भगवान वास कहेंगे कि अर्थात शरीर से जब तादात्म्य कोषों से अलग हो जाता है निश्चय हो जाता है क्योंकि विचित्य विज्ञा कहा गया निश्चय करके अस्मात् अमृता भवंती ये शरीर से अपना अर्थात तादात्म्य जब हट जाता है तब अमृता भवंती अपना स्वरूप निश्चय हो गया अच्छा विराम कर दिए हैं पता नहीं चलता है नया पुस्तक में आगे विराम पूर्वार्ध पूरा हुआ मंत्र का भाष्य में इच्न मनुष्य अधिक मनुष्यो मनुष्यधिकृत सामर्थ सन यदि अवेदित आत्मा यथोक् लक्षण विदित यथो, प्रकारेण अर्थात मनुष्य है अर्थात मनुष्य शरीर में मनुष्य शरीर प्राप्त करके और मनुष्य शरीर प्राप्त किया और अधिकृत है समर्थ सन अधिकारी भी है और सामर्थ्य भी है आ, अगर इस प्रकार के है यदि अवेदित अगर जान लिया तो आत्मान यथोक्त लक्षणम आत्मा को जान लिया यथोक्त लक्षणम बहुव्य है यथोक्तम लक्षणम यश्य कश्य आत्मा न हाँ। दो नंबर टिप्पणी दे दे। क्या लक्षण है उक्त रूप लक्षण के आगे हाँ ये अर्थात तो हम लोग इन प्रिंसिपल इसको लगा रहे हैं कि हैं। जो प्रतीक है प्रतीक के आगे एक हाईपेन देते हैं। ताकि तो जितना जोड़ेंगे उतना बढ़ेगा अभी ठीक है खाली हाईफेन लगा करके चले नहीं मतलब ये जो हाईफेन इत्यादि लगाना ये बाकियों के लिए अभी आवश्यक नहीं है जिसका है चलता रहे आगे जो पुस्तक आएगा उसमें वो लग करके सब आएगा अभी तो केवल जहां पाठ संशोधन करना है उतने को ही कहेंगे बाकी जो है वो वो चलने दीजिए अच्छा आगे भाष्य में यथोक्त लक्षण कैसे जान लिया कहते हैं यथोक्तेनो प्रकार जैसे कहा गया ऐसे ही जानना है अन्य उपाय से नहीं है उसको जानने का उसके लिए तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं यथोक्न अन्न दैवद विदितादी एव आदिण इत अन्य विदिता अथवा विदिता सुश्रूम धीराणस्त व्याच इति धीराणाम या नहीं सुम पूर्वेशा है नदिता अविदित से ये अन्य है विदित शब्द से यहाँ भाष्य में कहा गया था व्याकृत अविदित शब्द से अव्याकृत व्याकृत कार्य अव्याकृत कारण ये शब्द से जो भिन्न है आगे भाष्य में अथ तदा अस्ति सत्यम तभी अगर जान लिया तो तभी अस्ति सत्यम सत्यम शब्द का अर्थ कहते हैं मनुष्य जन्मनी अस्मिन अविनाशो अर्थवत्ता वो वरमार्थता वत्यम विद्यते सत्यम अस्ति अथ का अर्थ कहते तदा अस्ति का अर्थ विद्यते सत्यम का अर्थ बीच में आगे कह देते हैं सत्यम सत्यम का अर्थ मनुष्य जन्मनी अस्मिन यह जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है इसमें अविनाश अर्थात हम अविनाशी है इस प्रकार के निश्चय हो गया अर्थवत्ता जीवन सार्थक हुआ सदभाव वाह सद्भाव अर्थात जो हम लोग विचार कर रहे थे अर्थात जीवन सार्थक हुआ अगर परमार्थ प्राप्त कर लिया तो सद्भाव नहीं तो जीवन मृत व परमार्थता यही सत्यम है सत्यम विद्यते विद्यते अर्थात प्राप्त कर लेता है भगवती हो ही जाता है न चेद यह अवेदित आगे कहा गया जो प्राप्त नहीं करेगा न चेद उसका अर्थ कहते न चेद यह अवेदित मंत्र का प्रतीक लिया गया आगे व्याख्यान देते है न इह का अर्थ जीवंशेद अधिकृतो जीवंश न चेत न चेद यह जीव अधिकृतो अवेदित न छेद अवेदिन बीच में दे दिया न छेद यह अवेदिन यह शब्द का अर्थ है जीवन चेद अधिकृत जीवित तो भी है और अधिकारी भी है जो तो अधिकारी नहीं अर्थात जो, जो भी मनुष्य मात्र के ब्रह्म ज्ञान में अधिकारी है इसलिए कहते हैं जीवं चेत अधिकृत हो करके अगर न आवेदित नदित महति महति का अर्थ दीर्घा अनंता महति का अर्थ कह दिए दीर्घ अनंता क्योंकि अनंत कोटि जन्म संचित का मतलब संचित में उतने पड़े हुए हैं है यहाँ कोई संशोधन नहीं है ना नीनष्टीर विनाशनम बिनस् ऐसा ठीक है ना ये का अर्थ कह दिए विनाशनम उसका अर्थ जन्म जरा मरणादि प्रबंधा विच्छेद लक्षण संसार गति यहाँ तक देखेंगे जन्म जरा मरण ये सब इनका प्रबंध प्रबंध अर्थात संतान अविच्छेद लक्षण चलता ही रहता है संसार गति लक्षणा संसार संसारगति अर्थ संसार में पुनः पुनः योनि में पुनः पुनः जन्मल यही संसार आगे संसारगति तस्गे तस्द गुणदोषो बीजान्त ब्राह्मण भूतेसु भूतेसु सर्वूतेसु स्थावरषु चरेश एक आत्मतविचि जा साक्षात्त धीरा धीमंतः लक्षणाद धीमत प्रेत व्याप्र महम मध्वेत विद्यारूपस्मोकाम्य संतो अमृता आगे पाठ संशोधन करना है थोड़ा अमृता की पाठ है भवन्ति अमृता ब्रह्मी इस प्रकार के है ना? दे दे। आ, तो लिखना है अमृत नया में पूरा ठीक है अच्छा अच्छा अमृता भवंति ब्रह्म इत्य यहाँ तक पंक्ति तस्माद गुण दोषो बीजानत गुण दोष को जानने वाले गुण हो गया जान लिया तो सत्यमस्ति भवंती इत्यर्थ संधि नहीं हुआ है बड़े महाराज जी का है संधि भवंती इत्यर्थ हा तो यहाँ भवंती में तो नहीं होने का दीर्घ अकसवर्णीय दीर्घ विकल्प है नहीं है तो हम लोग का शायद पंक्ति अलग हो गया ना इसलिए हम लोग इसमें छूट गया ये करना है अच्छा आ, तस्माद एवं गुण दोषो बीजानतो बीजानंतो गुण दोषो चार नंबर टिप्पणी में वेदन अवेदन यो जान लिया तो क्या गुण हुआ नहीं जाना तो क्या दोष हुआ ये दोनों को जानने वाले बीजानंतो विवेक लोग जान लेते हैं तो ब्राह्मण आगे कहते हैं कि ब्राह्मण प्रत्याम लोका अमृता धीरा तो धीरा कहा गया भगवान भाष्यकार प्रथम पंक्ति में भाष्य कह, कह दिया कि यह मनुष्य अधिकृत समर्थ सन मनुष्य अधिकृत अधिकारी कह दिया अधिकारी तो सब ही हो सकते हैं अभी यहाँ कहते हैं ब्राह्मणा ये ब्राह्मण को क्यों कह दे गया बाकी लोगों को नहीं होगा इसके लिए पांच नंबर टिप्पणी दिए ब्राह्मण अर्थात आजकल का दिन में सब लाल कपड़े वाले ये सब ब्राह्मण है तो इनका क्या कर्तव्य देखिए कहते हैं पूर्वम मनुष्य अधिकृत सामान्य उधिकृत इति है क्या आगे पढ़ अच्छा इसमें थोड़ा छूट गया पूर्वम मनुष्यो अधिकृत इति सामान्य भाष्य का प्रथम पंक्ति में भाष्यकार कह दिया मनुष्य अधिकारी है ब्रह्म ज्ञान में संप्रते ब्राह्मणायते इति ब्रुवन ब्राह्मण को तो निश्चित प्राप्त करना है कहता हुआ तेसु वेदन भारं निक्षिपते महात्मा हो गया तो उसके ऊपर तो आत्मतत्व वेदन तो भार ये देते हैं भाष्यकार अयम आशय इसका क्या तात्पर्य है वेदन भार महात्मा के ऊपर दिया गया कहते ब्राह्मणे ब्राह्मण तरो अभी संचेद अवेदित धन्यो ब्राह्मण से भिन्न अर्थात महात्मा से कोई भिन्न है अगर उसने जान लिया तो धन्यो अर्थात महात्मा तो हुआ है इसी के लिए उससे भिन्न कोई अगर इसको तत्व तो को प्राप्त कर लेगा संभव है ऐसा नहीं कि संभव नहीं है वैदिक परम मतलब वैदिक काल में जितने ऋषि हुए थे वो सब कोई सब लाल कपड़े नहीं हो गए थे सन्यासी नहीं हो गए थे वो सब बहुत ज्ञानी थे और आजकल के समय में आजकल अर्थात जो वाचस्पति मिश्रा जी वगैरह हुए थे तो ये लोग सब कुछ कम नहीं थे तो इसलिए हो भी सकता है उस प्रकार के उद्यम आवश्यक है तो अगर हो गया तो धन्यो न चेत नास्ती बलवती घृणा तो अगर संन्यासी नहीं है तो और प्राप्त भी नहीं कर पाया तो बलवती घृणा नास्ति तो कोई नहीं है बात कोई कठिन नहीं है और ब्राह्मणश्चेद अवे ब्राह्मणश्चेद अवेदिन अर्थात तो महात्मा है और जान लिया तो न तावत बहुमान बड़ा करने का मानने का कोई कारण ही नहीं है महात्मा है और आत्मा तत्व तो तो प्राप्त कर लिया ये तो सामान्य बात है न चेद महति घृणा इति अवश्यम वेदितव्यम ब्राह्मण न तो टिप्पणीकार कितना स्पष्ट कहते हैं अगर प्राप्त नहीं हुआ तो महति घृणा अर्थात ये निंदा का विषय है तो ये सब शास्त्रकार लोग कह रहे हैं हमारे लिए अर्थात हमको थोड़ा ठंडी हटा करके गर्मी ले आने के लिए विचार हमको करना है जीवन कहाँ जा रहा है कितना दूर हम पहुंचे कितना दिन हो गया छोड़ दिया घर द्वार किसके लिए आए थे अभी क्या कर रहे हैं ये विचार करना चाहिए तो विचार होने से तभी तो जा करके थोड़ा कहते ना जो लंडन में थोड़ा किरोसिन और आता है अधिक तभी तो वो जलेगा दीप। इसको विचार करना है अमृता भवंती भाष्य में आगे ब्राह्मणा भूतेशा होने से द्वित्व करने वाला सूत्र क्या है नित्य विपसो हो नित्य विप्सो यो द्विवचन कर दिया नित्य विप्स हो नित्य शब्द से क्या लिया जाएगा आभिक्षण आभिक्षण और विपक्षा अच्छा भूतेसु भूतेषु सर्वूतेषु स्थावरेश चरेशु तो स्थावर हो चर हो एक आत्मतत्व ब्रह्म विचित्य विचित्यर्थ विज्ञा साक्षात्त्य सभी में वही एक ही आत्मतत्व इस प्रकार की जान करके। जान करके करके जानकर्के जानकर्के अर्थ साक्षात्त्य अपरोक्षी ज्ञान प्राप्त करके धीरा धीरा कार्थ धीमत धी अर्थात धीम्त मतुप हुआ है प्रशंसा अर्थ में बुद्धि में प्रशंसा तो क्या है कहते विवेक इस प्रकार की अनुभव करके प्रत्यय प्रत्यय व्यावृत्य व्यावृत्य अर्थात त्याग करके हट करके किससे ममाहम भाव लक्षणात् अविद्या अस्मात् अस्मात् लोक क्या है कहते हैं अविद्याप इसका क्या कार्य अविद्या तो अनुभव नहीं हो रहा है कते इसका कार्य ममाहम भाव लक्षण मैं हूं और ये मेरा है इस प्रकार की यही मैं मेरा भाव है यही अविद्या है यही लोक हो गया इससे उपरम्य मैं मेरा भाव और नहीं रहेगा तो परिचिन भाव शरीरादि में तादात में होने से मम अहम भाव होता है ये सबसे तादात जितना जितना हटता जाएगा फिर आगे अनुभव होगा कि इस कोई तादात नहीं है सर्वात्मिकव भावम अद्वैतम आपना संत अद्वैत भाव को प्राप्त करेगा वही सर्वात्म है सभी भूत में वही विद्यमान है सभी भूत में वही विद्यमान सभी मेरे में कल्पित तो है इस प्रकार के निश्चय होगा धीरे धीरे अमृता भवंती अमृता भवंती का अर्थ ब्रह्म एवं ब्रह्म अनुभव हो जाने के बाद जानते है कि क्योंकि ब्रह्म अनुभव भाव अहम अस्मी ब्रह्म असो ब्रह्म इस प्रकार के नहीं मैं इसी प्रकार ब्रह्म मुंडक श्रुति इसमें प्रमाण है स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मते मुंडक अंतिम में है ये स यो ह वै स य करके अर्थात इसमें कोई और संकोच नहीं है जो कोई भी सा यो का अर्थ हिंदी में कहेंगे जो कोई भी तत्म ब्रह्म वेद उस पर ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म वह ब्रह्म ही हो जाता है भाष्य में कहा गया था सत्यम सत्यम का अर्थ कह दिया गया था अविनाश अर्थवत्ता सद्भाव परमार्थता व सत्यम ये सब का अर्थ टीकाकार कर लौकिकम अपम चीर जीवनम इस लोक में भी सत्यम अर्थात फल कुछ कर्म किया उसका फल चिरो दीर्घजीवन प्राप्त किया और ये हो गया एक सत्यम ये लौकिक सत्यम लौकिकम अपी अपी कहते हैं ये टिप्पणी कहते हैं अनास्था में ये कोई चिरो नहीं है दीर्घजीवन प्राप्त हो गया ये सब कुछ नहीं है अथवा धनवत्वम ये भी अर्थात कोई वास्तव सत्य नहीं है सदभाव साधु भाव ख्याति भाष्य में जो कहा गया सद्भाव तृतीय पंक्ति में सद्भाव वा, सद्भाव अर्थात साधु भाव ख्याति लोग कहेंगे अच्छा है अच्छा है ये सब ए सर्व अर्थात तो ये सब सत्य शब्द का अर्थ जो आत्मा को जान लिया उसका ये सब सत्य होंगे सत्य होंगे अर्थात दीर्घ जीवन हो जाएगा धनवत्वम हो जाएगा साधुभाव ख्याति हो जाएगा ये सब अर्थात ब्रह्मज्ञानी को ये सब हो जाएगा कहते हैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी को ये हो सकता है कुछ नहीं भी हो सकता है तो ये सब क्यों कहा गया कहते है कि ये अर्थात एक प्रकार की अर्थवाद अर्थात जैसे कहते हैं गुड़ा जीविका न्याय बालक को गुड़ों में रुचि है औषध में तो द्वेष है तो इसमें अर्थात गुड़ देने से उसके साथ औषध खा लेगा इसी प्रकार की जिसको सांसारिक पदार्थ में थोड़ा अभी रुचि है पूरा छूटा नहीं तो उसको कहा जाएगा आप ये करो इसमें भी हो जाएगा अर्थात तो तो शास्त्र अध्ययन करिए इससे क्या होगा आपको ख्याति चेहना जगत का कुछ करना चाहते हैं आपको भी थोड़ा चाहिए कहते तो हैं शास्त्र अध्ययन करें इससे अधिक होगा आप शास्त्र अध्ययन करें कैसे हो जाएगा आप खूब प्रवचन कर सकते हैं और प्रवचन करने से आपके पास अधिक लोग आकर्षित तो होंगे उससे आपको अधिक मिलेगा इसलिए शास्त्र पढ़ने में आप लग जाइए पढ़ने के बाद थोड़ा जो पढ़ेगा परिश्रम करके फिर थोड़ा न्याय व्याकरण इत्यादि पढ़ लेगा आगे जब वेदांत आएगा पढ़ने के लिए ये सब मिथ्या है।, है इसी प्रकार कहते हैं ये अर्थवाद कहते हैं को भी ये सब हो जाता है। आगे भाष्य में कहते हैं एटिका में एतदअपी सर्वम ब्रह्मविदो भवती स्तुत्यर्थ उचित ये ब्रह्म ज्ञानी का स्तुति करने के लिए इसमें कोई महत्व तो नहीं है परमार्थ तो ब्रह्म रूप स्थिति स्तु फलम अवश्यम भवती इत्य ब्रह्म रूपस्थिति तो अवश्यम भवती ये उसका ख्याति हो जाएगा धन प्राप्त हो जाएगा दीर्घ जीवन हो जाएगा ये कोई ये निश्चय नहीं है भगवान भास्कर का कोई दीर्घ जीवन नहीं हो गया था तो वो सब नहीं होता है अच्छा आत्मतत्व तो का व्याख्यान भी हो गया प्राप्त कर लिया तो क्या फल वो भी कह दिया गया नहीं कर पाएगा तो क्या हानि ये भी कहा गया इस प्रकार के जिसका काम हो गया वो तो हो गया अब तो कहते हैं अब तो लोग जा सकते हैं उत्तम अधिकारी है तो हो गया काम किंतु जिनको नहीं होता है कहते हैं आगे फिर और पढ़ते रहते हैं तो कहते हैं क्यों कहते हमको कहा कमी हुआ की हमको इतने अंश से काम नहीं बन गया वो भी आगे शास्त्र कहेगा टीका में उत्तर ग्रंथस्य से प्रतीकम आदाय तात्पर्य आह आगे जो ग्रंथ आएगा थोड़ा संक्षेप से कह देते हैं, आगे आख्याय का आएगा का कथा कहते हैं, आख्याय तो वहाँ कहा जाएगा कि देवता असुरों में युद्ध हुआ देवता लोग जीत गए जीतने के बाद आगे उत्सव मनाए तो उत्सव मनाए अर्थात हम लोग जीत गए इस प्रकार की उनका अहंकार को नाश करने के लिए परमात्मा ने सोचे ये तो इनका अहंकार आ गया इनका यही स्थिति हो जाएगी जो असुरों का हुआ था इसलिए इनको नाश करना है तो उनका जहां उत्सव चलता था उसे थोड़े दूर में वो आकाश में परमात्मा एक रूप लेकर के ज्योतिर्मय रूप लेकर के प्रकट हो गए ये लोग जो सब उत्सव में थे वो देखे कुछ ऐसे देखा तो पहले भेजे की अग्नि को आप जा करके पता करके आइए आप हम लोग में समर्थ है जाकर के पता करके आये वो कुछ नहीं कर पाया गया तो ब्रह्म उनको बोले कि आप क्या कर सकते हैं वो बोला कि मैं तीनों लोग को जला दे सकता हूं उसके सामने मैं तिनका रख दिए बोले कि इसको जलाओ कुछ नहीं कर पाया वापस आ गया आकर के कहा कि क्या? हमने जान नहीं पाया आगे वायु को भेजे वायु जा करके पहुंचा तो उसको पूछे परमात्मा आपका क्या सामर्थ्य है मैं सब उड़ा ले सकता हूँ वही तिनका रख दिया उड़ाओ और कुछ नहीं कर पाया वापस आ गया आगे इंद्र गए इंद्र जब गए वो देवताओं का राजा उसका थोड़ा अभिमान अधिक है तो परमात्मा भी सोचे अभिमान अगर अधिक है तो उसको प्रहार भी अधिक होना चाहिए तो वो अंतर्धान हो गए तो अंतर्धान हो गए अर्थात तो उसके साथ तो बात ही नहीं किए इंद्र किंतु आखिरी इंद्र है अर्थात कुछ तो उसमें विवेक शक्ति अधिक है तो अभी तो राजा है जो कोई ऊपर जाता है किसी उपाय में समालोचना करने वाले कर देते हैं किंतु निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा जिसके चलते ऊपर गया है तो वास्तविक अगुण वाले ही ये जो गुण वालों का अधिक निंदा कर देते हैं उत्काल ही काम है गुण हासिल करने में अधिक उद्यम नहीं है तो गुण का निंदा करना ये सब तो इंद्र में वो सामर्थ्य अधिक है विवेक है वो सोचने लगा वास्तविक क्या है अगर हम वापस चला जाएगा अभी इसको कौन जानेगा उधर खड़ा रहा अर्थात उसको जानने का आग्रह है ब्रह्म प्राप्ति करने का आग्रह है तो फिर वहाँ ब्रह्म विद्या उमा रूप से वहाँ उपस्थित होकर के इंद्र को बोले कि ये परमात्मा था इस प्रकार की ये कथा आएगा तो अभी उस कथा में मतलब वो कथा क्यों आ रहा है इससे क्या होगा हमको इसका सब तात्पर्य बता रहे हैं उत्तर ग्रंथस्य से प्रतीकम आदाय तात्पर्य आह आगे जो ग्रंथ आएगा उसका प्रतीक भाष्य में प्रथम शब्द कह है। है। कहते हैं ब्रह्म ह देवेजिक मंत्र का आरंभ है ये प्रतीकों को लेकर के उसका तात्पर्य कहते हैं तात्पर्य टिप्पणी में कह दिए अविवक्षितम गौण इदम तात्पर्य आगे का आख्यायिका कथानक क्यों आ रहा है इसके लिए भाष्यकार पांच बताएंगे कि इसके लिए है इसके लिए है इसके लिए है उसमें चार तो गौण है एक मुख्य है ये गौण अभी सब कहते हैं भाष्य में अच्छा ये तो कोई लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं और द्वितीय खंड पूरा हो गया था, ये तो ये तृतीय खंड दो खंड तक तो ज्ञान का विचार था आगे ये उपासना का कहेंगे ब्रह्म है देवे भ्यो भिजिज्ञे यहाँ तक तो मंत्र का आगे प्रतीक ले रहे हैं अभिज्ञातम विजानताम विज्ञात अभिजानता इत्यादि श्रवना तद विज्ञात प्रमाणेर यद ना तद अत्यंतमेव सस विषाण मंत्र में आत्मतत्व तो का विचार होने का समय में कहा गया कि बिजाताम ज्ञानी के लिए आत्मतत्व तो विषयत्वेन ज्ञात नहीं होता है जैसे घट को जानते हैं ओह घट इसी प्रकार की आत्मा का ज्ञान वोह आत्मा ऐसे नहीं मैं ही हूँ इसी प्रकार की इसलिए विज्ञानतम ज्ञानियों के लिए आत्मा तत्व तो तो विषयत्व न ज्ञात तो नहीं है अभिज्ञात और अभिजानतम जो नहीं जानते हैं उनके लिए विषयत्व न ज्ञात जैसा कह देते हैं वो आत्मा कहने से शरीर मन बुद्धि प्राण इत्यादि को मानते हैं वो तो हमको विषयत्व ज्ञात होता है इसलिए विज्ञानतम कह देते हैं इत्यादि श्रवणाक ऐसे मंत्र में कहा गया और वास्तव लोक में व्यवहार में क्या दिखता है यद अस्ति तद प्रमाणे विज्ञातम जो पदार्थ है वो प्रमाण से ज्ञात होता है सामने में घट है तो चक्षु से ज्ञात होता है चक्षुर प्रमाण हो गया पर्वत में धूम दिख रहा है बनी हुआ है हम अनुमान से निश्चय कर लेते हैं ये प्रमाण है जो पदार्थ है वो प्रमाण से ही निश्चय हो जाता है क्योंकि ये शास्त्रकार लोग शास्त्र है मानाधीना मेय पदार्थ है उसमें क्या है कहते हैं प्रमाण प्रमाण से ज्ञान हो गया हरियन नास्ती तद अभिज्ञात जो पदार्थ नहीं है उसका कभी ज्ञान हो जाएगा जो पदार्थ कभी भी नहीं है जैसे सस कल्पम सस कल्पम अर्थात सस जैसे पदार्थ ही नहीं है उसका ज्ञान भी नहीं होता है इति अत्यंतम एव दृष्टम जो पदार्थ अभिज्ञात तो है वो पदार्थ नहीं है सस जैसा और ज्ञानियों के लिए वो अभिज्ञात तो है ब्रह्म अर्थात तो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म सस जैसा हो गया पदार्थ है नहीं इस प्रकार की अभी बुद्धि में आ गया तथा तथाईद ब्रह्म अभिज्ञातवादी मंदबुद्धीना व्यामोह मूतर्थ इख्याय आरभ्य्रह्म यो ब्रह्म है वही आत्मा है अभिज्ञातवाद क्योंकि ज्ञानी के लिए ब्रह्म अविदी है तो अभी असद एवं इसलिए पदार्थ नहीं है क्योंकि जो पदार्थ है उसका ज्ञान होगा और जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है पदार्थ नहीं है इति मंद बुद्धि मंद बुद्धि बुद्धि तो में जब वासना अधिक होती है तो बुद्धि को मंद बुद्धि कहा जाता है विषय को ठीक नहीं ग्रहण करेगा बुद्धि में वासना अर्थात तो मान लीजिए की कांच मतलब रंग वाला कांच एक है की स्वच्छ कांच है उसके अंदर में जो प्रकाश जाएगा वो प्रकाश जैसे है ऐसा जाएगा किंतु अगर रंगीन वो होगा वो कांच होगा तो स्वच्छ प्रकाश आएगा अगर कांच अगर नीला रंग का है तो प्रकाश भी नीला बन जाएगा तो इसको कहते हैं मंदोबुद्धि अर्थात पदार्थ ग्रहण करने का समय बीच में बुद्धि फिल्टर है उसमें रंग लगा करके भेजेगा तो इस प्रकार की मंदोबुद्धि हो गया वासना अधिक होने से सब विषय को उसी तरफ वो खींच लेगा अपना विचार उचित प्रकार हो जाएगा सर मंद बुद्धि नाम व्यामोह माभूत उनको मोह मोह विपरीत ग्रहण न हो जाए इति इसलिए तदर्था यम आख्यायिका आरभ्य थे आगे का आख्यायिका उसलिए आरंभ किया जाता है अर्थात ब्रह्म अभिज्ञात तो है इसलिए नहीं है इस प्रकार के विपरीत बुद्धि न हो जाए तदे वही ब्रह्म ये आख्यायिका के द्वारा इस प्रकार की बुद्धि का कैसे निराकरण करेंगे उसको कहते हैं तदे वही ब्रह्म सर्व प्रकार प्रशास्त्री वही ब्रह्म ही सभी का प्रशासन करने वाला सभी का प्रशासन करने वाला अर्थात तो सभी के अंदर में अंतर्यामी रूप से रह करके सभी का नियमन करता है देवा नाम अपि परो देव देवताओं से भी वो देव है श्रेष्ठ है ईश्वर नाम अभी ईश्वरों का भी ईश्वर ईश्वर अर्थात तो जो लोग बहुत समर्थ है जैसे दिग्पाल कहा जाता है इंद्र ये अग्नि वायु वरुण कुबेर ये सब कहा जाता है समर्थ है ईश्वर है इनका भी वो ईश्वर है अर्थात तो उनको भी सामर्थ्य देता है दुर्विज्ञेय दुखे न विज्ञेय अर्थात तो आराम से इसका अनुभव हो जाएगा ये नहीं है इसलिए शास्त्रकार लोग कहते हैं न सुखात सुखम सुख से सुखो ये प्राप्त नहीं हो जाएगा जा प्रतिदिन हमको अंतिम जब दिवस पूर्ण हो जाता है हम रात में जाते हैं विश्राम के लिए थोड़ा अर्थात पूर्वालोकन अवलोकन कर लेना है आज दिन में हमको बिल्कुल आराम आराम बीत गया ना कहीं थोड़ा कुछ कठिनाई हुई कठिनाई हुई तो जानेंगे की हम चढ़ रहे हैं आराम आराम है तो हो सकता है कि हम बैठे हैं नहीं तो उतर रहे हैं इस प्रकार की तो जब तक अर्थात हम लक्ष्य में निश्चित रूप से पहुँच नहीं गए हैं तब तक तो अर्थात लगना चाहिए कि हम चल रहे हैं इस प्रकार के की ईश्वराणाम दुर्विज्ञे देवाना जय हेतुर असुराण पराजय हेतु तत् कथम नास्ती एक अर्थ से अनुकूला ह्युतरा बचासी दृश्यते देवाना जय हेतु देव देवता अर्थात सदबुद्धि सात्विक बुद्धि ये देवता असुरा नाम रजसतमस ये बृहदारण्य में कहेंगे यहाँ तो नहीं है वहाँ कहेंगे तस ये जो देवता असुर युद्ध सबके संदर्भ में चलता है और तत्र कानीय देवा ये भी कहते हैं देवता लोग कम होते हैं और ये जो ज्यांश ज्यायांश असुरा इस पर आसुरा अथवा असुरहा ऐसा मंत्र है आसुरी का स्वभाव अधिक है देव स्वभाव कम है देवता अर्थात सात्विक बुद्धि वाले असुरी राजस्थान ये अधिक होंगे ये स्वाभाविक अवस्था है किंतु धीरे धीरे सात्विकता बढ़ा करके देवताओं का जय ये परमात्मा की कृपा असुराणाम पराजय हेतु वही परमात्मा ही असुरों को पराजय करवाते है तत् कथम नास्ती ऐसा ब्रह्म नहीं है ये कैसे संभव होगा इति एतस्य अर्थस्य अनुकुलानि इसी अर्थ को कहने के लिए देवताओं का जय का जो कारण है असुरों का पराजय का कारण है वो नहीं है ऐसा कैसे हो जाएगा इसको सिद्ध करने के लिए आगे उत्तराणी वचा बचासी मंत्राणी दृश्यंत अथवा ये एक प्रकार की व्याख्यान हो गया कि आगे का ग्रंथ क्यों आ रहा है अथवा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए आगे का ग्रंथ आ रहा है कैसे ब्रह्म विद्या की स्तुति होगी आगे कहते हैं ब्रह्म विज्ञान्यादयो देवा देवानं जगमतुष न जगमुष ततोपि अतितराम इंद्र ब्रह्म विज्ञान से ही अग्नि आदि अग्नि वायु इत्यादि देवा देवताओं में श्रेष्ठ हुए अग्नि वायु इंद्र ये देवताओं में श्रेष्ठ है अन्य देवताओं के अपेक्षा अग्नि वायु ये श्रेष्ठ है क्योंकि ये ब्रह्म दर्शन की श्रेष्ठत्म जगमुह जगमुह हो गया ना जगमतु देव मतलब जगाम जगमतु जगमुह अच्छा देवाह बहुवचन दे दिया ठीक है जगमुह ततोपि अति तराम इंद्र क्यूँकी जो अग्नि वायु ये दोनों तो श्रेष्ठ हुए है और उनसे भी इंद्र और अधिक श्रेष्ठ हुआ तो इंद्र कैसे अधिक श्रेष्ठ हुआ क्योंकि उमा इंद्र को कह दिए कि ये जिसको आप देखे वो ब्रह्मा था तो इंद्र को प्रथम ज्ञान हुआ इंद्र आकर के बाकी अन्यों को कहा कि आप लोग जिसको देखे वो ब्रह्मा था तो अर्थात प्रथम इंद्र को ज्ञान हुआ था तो इसलिए कहते हैं इंद्र अति तराम श्रेष्ठ है इंद्र इति अथवा तो ये द्वितीय व्याख्यान हुआ कि आगे का ग्रंथ क्यूँ है अथवा तृतीय अर्थ कहते हैं दुर्विज्ञत प्रदर्श्यते ब्रह्म दुर्विज्ञेय है ये आगे का ग्रंथ के द्वारा दिखाया जा रहा है जैसे समर्थ ईश्वर अग्नि वायु इत्यादि भी उसको जान नहीं पाए तो इतना अर्थात सरल नहीं है ये नग्नियाद अति तेजसोपी क्लेशे न तथेन्द्रो देवानाम ईश्वरों सन इति यहाँ तक ब्रह्म दुर्विज्ञेय है इसलिए अग्नि आदि अग्नि अग्निवायु इत्यादि अति तेजसोपी समर्थ है ईश्वर है बहुत सामर्थ्य वाले हैं क्लेशन एव ब्रह्म विदित बहुत क्लेश से अर्थात उद्यम करके ही जाने क्लेश अर्थात देखिए ये तीनों पहले जान लिए और ये जो अग्नि और वायु ये दोनों गए अपने सामर्थ्यो को बताए और ब्रह्म ने उनका सामर्थ्य को क्या कर दिया मिट्टी में मिला दिया अर्थात ये जो अहम है ये अहम जब तक ये परिचिन भाव के साथ विद्यमान है अहंकार तब तक वो ज्ञान होगा ही नहीं कहते ब्रह्म वही कर दिए पहले वो अहंकार को नाश कर दिए तो हमको भी देखना है कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार चलना चाहिए कि हमारा अहंकार तो नाश हो रहा है ना नहीं हो रहा है पुष्ट हो रहा है ना ऐसे ही बचा हुआ है तो अहंकार नाश होना चाहिए इसलिए कहते हैं तो महापुरुष के शरण में हो जाना और ऐसा शरण में हो जाए कि उनको पता चले कि ये शरण में आया तभी वो अहंकार को नाश करेंगे अहंकार तो नाश हो जाने से होगा अगर हम अपने आप बचा करके रखेंगे कहीं जितना बच गया उतना रह ही गया नाश होना है ब्रह्म विदित बंत एवं ब्रह्म विदित तथा इंद्रो, देवानाम, इंद्र देवानाम ईश्वरों अपनी भी बहुत कठिनाई से अर्थात क्लेश सहन करके देवानाम ईश्वरों अपि देवताओं का ईश्वर अर्थात राजा होता हुआ भी तो ये तीन हेतु कह दिए कि क्यों आगे का ग्रंथ आ रहा है तो प्रथम ग्रंथ कह दिए कि ब्रह्म नहीं है ये कैसा इसको सिद्ध करने के लिए द्वितीय हेतु कह दिए ब्रह्म विद्या का स्तुति के लिए तीसरा हेतु दुर्भिज्ञ ब्रह्म इसके लिए बहुत प्रय, प्रयत्न आवश्यक है ये कहने के लिए आगे और दो हेतु है क्यों आगे का ग्रंथ आ रहा है आज यहाँ तक ओ मित्रो चंद्र इंद्रो बृहस्पति पर विष्णु